वा विनसम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र आप सोम का रस पिएं ये सोम रस आपको प्रसन्नता दे पत्थरों से कूटकर सोम रस निकालते हैं दोनों हाथों से ये पत्थर पकड़े जाते हैं जिस प्रकार सावधानी से सारथी घोड़ों को संभालता है उसी प्रकार सावधानी से ये पत्थर दोनों हाथों से संभाले जाते हैं जिस प्रकार लगाम को ठीक प्रकार से न पकड़ने पर घोड़े इधर-उधर भागते हैं उसी प्रकार पत्थर भी यदि ठीक प्रकार से न पकड़े जाएं तो वे इधर उधर गिरने लगते हैं। भावार्थ सोम पीने से उत्साह एवन शक्त बढ़ती है। इसे पीने के पश्चात उत्साह में भरकर इंद्र वृत्तों का वध करते हैं। वह सोम शक्त वर्धक है। भावार्थक वशिष्ठ अर्थात संसार में उत्तम तरीके से रहने वाला अथवा सर्वदा धनों में रहने वाला मनुष्य इस इंद्र की स्तुति करता है हे इंद्र इन स्तुतियों को आप स्वीकार करो भावार्थ हे इंद्र सोम को रस के लिए कूटने वाले इस पत्थर की आवाज को आप सुने तथा पूजा करने वाले इस ज्ञानी की मन की इच्छा को जान लें हम जो प्रार्थना करते हैं वे प्रार्थनाएं सीधे आपके मन में जाकर पहुंचे अर्थात हमारे द्वारा की गई स्तुति से आप प्रसन्न हों भावार्थ मनुष्य इंद्र के सामर्थ्य को जाने तथा शत्रु का नाश करने वाले इंद्र की पूजा का त्याग कभी न करें बल्कि वह ऐश्वर्यशाली प्रभु का नाम सदैव लेता रहे भावार्थ हे इंद्र हम यह जानते हैं कि आपके लिए अनेक यज्ञ होते हैं तथा अनेक लोग आपकी स्तुति करते हैं परंतु जो ज्ञानी होता है उसी के पास आप जाते हैं हम ज्ञान से युक्त होकर आपकी स्तुति करते हैं इसलिए आप हमारे पास आकर हमारे मनोरथ पूर्ण करें भावार्थ हे शूरवीर इंद्र आपके लिए ही सोम यज्ञ किए जाते हैं आपके लिए ही ये यश बढ़ाने वाले स्तोत्र गाए जाते हैं क्योंकि आप ही मनुष्यों द्वारा प्रार्थना करने योग्य हैं अर्थात आप ही एक ऐसा देव हैं जिसकी प्रार्थना की जा सकती है भावार्थ यह इंद्र अपने सामर्थ्य के कारण सबके द्वारा सम्माननीय हैं इनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता ईश्वर की महिमा अपार है इसके धन एवं वीर्य का कभी कोई पार नहीं है भावार्थ हे इंद्र जितने भी प्राचीन ऋषि तथा नए ऋषि आपकी स्तुति करने आए हैं उनकी स्तुतियों से हम प्रेम करें उन स्तुतियों के भीतर भरे हुए ज्ञान से हम प्रेम करें अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुसार आचरण करें तथा इस प्रकार हम उन ज्ञानियों से एवं सदा चरण द्वारा आप से भी मित्रता रखें तयो विंसम सुक्तम पहावार्थ अईश्वर्य शाली एवं सामर्थ शाली प्रभु ही इन सब भूणों का यथा योग्य रीति से मिर्मान करके उन्हें यथा योग्य स्थान पर स्थापित करता है। वही सब की पुकार सुनता है। इसलिए उसी का यशोगान तथा उसे ही प्रसन्न करना चाहि� भावार्थ शोक अथवा दुख को दूर करने के उपाय करने चाहिए ईश्वर की स्तुति शोक को दूर कर सकती है अतः ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए यह शोक को दूर करने का उपाय है अपनी आयु कितनी है यह कोई भी नहीं जानता परंतु वह अवश्य जान सकता है कि पाप से आयु कम होती है अतः मनुष्य स्वयं को पाप से बचाए भावार्थ यह प्रभु अपने सामर्थ्य से जो तथा पृथ्वी लोक को व्याप्तता है और अपने शत्रुओं को अप्रतिम रूप से विनष्ट करता है ऐसे प्रभु की स्तोत्रों से स्तुति करनी चाहिए भावार्थ हे प्रभु जिस प्रकार औ प्रसूत गायें अधिक पुष्ट होती हैं उसी प्रकार जल से पुष्ट अर्थात जल से भरी हुई नदियां बहती जाएं उन नदियों के प्रवाह के कारण अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न हों तथा उस अन्न से लोग यज्ञ करते रहें उन यज्ञों से तुझे प्रसन्न करके हम तुझसे बुद्धि एवं बल प्राप्त करें भावार्थ हे प्रभु हमें ऐसा पुत्र प्रदान करो जो बलवान हो तथा जिसे अनेक प्रकार की कलाएं एवं सिद्धियां प्राप्त हों और जिसके पास अनेक प्रकार के धन हो पुत्र उत्तम शिक्षा प्राप्त करके अनेक सिद्धियां प्राप्त करे यह प्रभु ही सब प्राणियों पर दया करते हैं प्राणियों पर दया करने वाले इस प्रभु के सिवा और कोई नहीं है भावार्थ उत्तम आचरण करने वाले ज्ञानी वज्र की भांति भुजाओं वाले बलवान इंद्र को स्तोत्रों से पूजते हैं कुवा वीरो एवं गौओं से युक्त इंद्र हमें वीर पुत्र और गाय आदि संपत्ति प्रदान करें तथा उसकी कृपा से सभी देव हमारी रक्षा करें चतुर विंशम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र यह स्थान आपके बैठने हेतु बनाया गया है इसलिए आप अनेकों से पूजित होकर अपने सहयोगियों के साथ हमारे पास आए यहां आकर आप हमारा संरक्षक बनकर हमें पढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें हमें विभिन्न प्रकार के धन दें तथा हमारे दिए गए सोम रस से आप आनंदित हों भावार्थ हे इंद्र आप सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों स्थानों में अर्थात सब जगह व्यापक होकर रहते हैं जिह्वा जिसमें धीरे-धीरे प्रयुक्त की जाती है अर्थात मध्यम स्वर से जिसका उच्चारण किया जाता है वह माननीय उत्तम वचनों वाली ईश्वर की स्तुति है यही मानवों की तारक है भावार्थ हे इंद्र हमने आपके लिए यह आसन बिछाया हुआ है इस पर बैठकर सोमपान करने के लिए आप जहां भी हों वहां से चले आइए यह आपके घोड़े भी जहां आपके लिए आनंददायक स्तुतियां चल रही हों वहां आपको ले आएंगे भावार्थ हे इंद्र सभी सुरक्षा के साधनों से युक्त आप युद्ध में निपुण श्रेष्ठ वीरों के साथ रहकर शत्रुओं का विनाश करें तथा हमें बलवान एवं सामर्थ्यशाली पुत्र प्रदान करें पुत्र निर्बल और निस्तेज न हो बल्कि सामर्थ्यवान हो वीर युद्ध कला में निपुण तथा संपूर्ण संरक्षण की शक्तियों से युक्त रहे भावार्थ यह ऋषियों का काव्य बड़े तथा उग्र वीर प्रभाव का वर्णन करने वाला है हे इंद्र आपका यह स्तोता आपसे धनो को मांगता है अतः आप तेजस्वी धन एवं पुत्र प्रदान करें महावाार्थ हे इंद्र हमें संरक्षण के योग्य धन दें आपके आशीर्वाद से युक्त होकर हम आगे बढ़ें जिसके साथ उत्तम वीर रहते हैं वह धन हमें मिले आपके अतिरिक्त सभी देव भी अपने संरक्षण के साधनों से युक्त होकर हमारी रक्षा करते रहें पंचविंसम सूक्तम भावाार्थ हे इंद्र जब हमारी उत्साही सेना युद्ध करती है तब आपका वह अस्त्र मनुष्यों का हित करने वाले शत्रुओं पर ही गिरे मनुष्यों के हित करने का प्रयत्न करने वाले महान वीर का तेजस्वी शस्त्र मनुष्यों का हित करने के लिए ही शत्रुओं पर गिरे इधर-उधर जाने वाले वीर का मन मनुष्यों के हित के कार्य को छोड़कर इधर-उधर न भटके उनका मन मनुष्यों की रक्षा के कर्तव्य में व्यस्त एवं स्थिर रहे भावार्थ हे इंद्र युद्ध में सामने आकर जो हमारा विनाश करना चाहते हैं उनका आप विनाश करें शत्रुओं के निंदा भरे शब्द नहीं सुनने चाहिए इसलिए दूसरों की निंदा स्वयं करने और दूसरे से करवाने के पापमय कार्य से मनुष्य सदैव दूर रहे जो दूसरों की बिना कारण निंदा करता हो उस मनुष्य को सदैव दूर रखना चाहिए इस तरह मनुष्य सद्गुणों से युक्त होकर हर प्रकार से समृद्ध हो भावार्थ श्रेष्ठ दाता भक्त के संरक्षण के लिए हजारों प्रशंसा के योग्य संरक्षक साधन सदैव तैयार रहें जो सज्जन एवं दाता मनुष्य हों उन्हें ही धन प्राप्त हो तथा उन्हें ही हर प्रकार से सुख साधन प्राप्त हो घात करने वाले शत्रु जो हमारे प्रति शस्त्र का प्रयोग करें उनका ही विनाश हो तथा हमें तेजसी अर्थात चमकीले रक्त प्राप्त हो भावार्थ हे इंद्र मैं सदैव ऐसे ही कार्य करने में लगा रहूं जो आपके अनुकूल हूं इस तरह आपके अनुकूल रहकर मैं अईश्वर्य प्राप्त करूं आप भी हमारे घरों को अपना ही घर समझ कर सर्वदा हमारे पास ही रहें कभी हमारा विनाश मत करें हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सदैव उसके अनुकूल कार्य करते रहें वह ईश्वर हमारे पास सदैव रहें ईश्वर हमें सदैव देखते रहें यह सोचकर सदैव उत्तम कर्म ही करते रहें भावार्थ घोड़ों का श्रेष्ठ तरीके से पालन करने वाले शूर की प्रशंसा में हम काव्य का गायन करें देव भी जिसकी प्रशंसा करें वैसा बल हमें प्राप्त हो हम सज्जनों द्वारा प्रशंसनीय बल प्राप्त करें दुखों से पार होकर हम बल अस्त्र और सुख प्राप्त करें इस तरह हम अपना बल इतना बढ़ाएं